सूत्र है, है।, है अस्थि दिष्टम क्या सूत्र है अस्थि नास्ती अस्थि नास्ती दिष्टम मतरियस्त यहाँ पर इस सूत्र से रूप बनता है अस्तिका और नास्तिका अस्थि पर लोक नहीं अस्ति परलोक यते अस्सी सह यस्ति और नास्ति परलोक य मते सा अस्ति नास्ति का अस्सी नास्ति य आस्तिक नास्ती सा यस्ति तो इस सूत्र से आस्तिक और नास्तिक शब्दों की सिद्धि होती है मतलब परलोक को मानने वाला क्या होता है अस्ति और परलोक को ना मानने वाला क्या होता है ये ध्यान रखना पे तो जो बहुत लोग कुछ साधन भजन करते नहीं है तो कुछ अनुभूति होती नहीं है बनना रखा खा कर जो महत्व लोग भी बोलते रहते हैं कुछ प्रलोक प्रलोक नहीं है सब कुछ नहीं है जो है ऐसा लोग बोलते रहते है और जो परलोक को बहुत और जैन भी मानते हैं तो व्याकरण की इस विषपत्ति के अनुसार जैन और बौद्ध नास्तिक नहीं है पर इनको जो नास्तिक कहा जाता है तो मनुस्मृति में कहा है क्या कहा है नास्तिकों वेद, वेद न कहा कि वेद की निंदा करने वाला नास्तिक है तो वेद की निंदा करने के कारण वे नास्तिक कहलाए हालांकि महात्मा बुद्ध ने स्वयं वेदों की निंदा नहीं की है बुद्ध ने निंदा कहीं नहीं की है परवर्ती लोग ऐसा करने लगे ऐसा देखेंगे ये तो पच्चीस हो जाता है बताया था तो यहाँ पर एक मिनट हाँ पहले वास्तव इसके पहले क्या है था वास्तव में अस्मात संशय ना कर सकते हैं इसलिए संसे नहीं करना चाहिए ये समाप्ति में था अकस्मात किस कारण से ठीक है किस कारण से संशय नहीं करना चाहिए अच्छा तो देखो संशय ज्ञान से नष्ट हुए संशय संशय का नाश किससे ज्ञान से हे धनंजय ज्ञान से नष्ट हुए संशय वाले तथा योग से त्याग किए हुए कर्म वाले योग से त्याग किए हुए कर्म वाले योग के द्वारा क्या हुआ कर्मों का त्याग हो गया किस योग के द्वारा तो कहते हैं परमार्थ दर्शन रूप योग के द्वारा भाष्य नहीं आएगा परमार्थ दर्शन रूपयोग मतलब आत्मा का साक्षात्कार रूपयोग आत्मा का साक्षात्कार से कर्म त्याग हो जाता है तो वही है तो वहाँ योग से लेना है परमर्थ दर्शन ज्ञान से नष्ट हुए संशय वाले योग से त्याग किए हुए कर्म वाले आत्मवंतम अप्रमत्त व्यक्ति को से भाष्यकार ने किया अप्रमत अप्रमत समझते हैं जो प्रमाद रहित है सावधान रहने वाला व्यक्ति या जागरूक है कैसे प्रमाद रहित व्यक्ति का प्रमाद रहित व्यक्ति का प्रमाद रहित व्यक्ति को कर्म नहीं बांधते हैं तो प्रमाद रहित व्यक्ति को कर्म नहीं बनते हैं या प्रमाद रहित व्यक्ति का कर्म बंधन नहीं करते हैं दोबारा देखेंगे है हे धनंजय ज्ञान से से नष्ट हुए हुए वाले योग कर्म वाले प्रमाद रहित व्यक्ति का कर्म बंधन नहीं करते है तो ये अप्रम है ना तो ये सब मनुष्य कैसा होना चाहिए कर्म इसका बंधन नहीं करते हैं ज्ञान से उसके संशय का छेदन होना चाहिए और योग से द्वारा उसके कर्मो का त्याग होना चाहिए और व्यक्ति कैसा चाहिए प्रमाद रहित कैसा चाहिए हाँ प्रमाद रहित होना चाहिए प्रमाद जीवन में नहीं होना चाहिए कभी भी योग योगम यहाँ देखेंगे जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा ध्यान देंगे योगे ने सं्यस्तानी कर्माणी एन योगे न सं्यस्तानी कर्माणी एन योग के द्वारा जिसने कर्मो का त्याग कर दिया है संस्था का क्या अर्थ है योग के द्वारा योग के द्वारा जिसने कर्मों का त्याग कर दिया है योग के द्वारा परमार्थ दर्शन लक्षणेन योगेन परमार्थ दर्शन रूप योग परमार्थ दर्शन मतलब आत्मा का यथार्थ ज्ञान रूप योग यहाँ पर साक्षात कारात्मक ज्ञान लेंगे है प्रत्यक्ष ज्ञान लेना है कि क्या हुआ कि आत्म ज्ञान रूप योग के द्वारा जिसने कर्मो का त्याग कर दिया है एन एन परमार्श दर्शिना तो जो जिस, जिस, जिस उसको परमार्थदर्शी कहेंगे परमार्थ दर्शन रूप योगे क्या कहेंगे परमार्थदर्शी इसलिए परमार्थ दर्शन रूप योग से कर्मो का त्याग हो गया है लग जाएगा या परमा ऐसा लगा लेना चाहे की परमार्थ दर्शन रूप योग के द्वारा जिस परमार्थदर्शी ने कर्म का त्याग कर दिया है लग जाएगा क्या परमार्थ दर्शन रूप योग के द्वारा जिस परमार्थदर्शी मनुष्य ने, ने कर्मों का त्याग कर दिया है कैसे कर्मों का धर्मा ये कर्माणी का विशेषण है धर्मा धर्म नामक कर्मों का त्याग कर दिया है क्या होगा परमार्थ दर्शन रूप योग के द्वारा किस परमार्थदर्शी ने धर्मा धर्म नामक कर्मो का त्याग कर दिया है पूर्ण पात्र रूप कर्मो का त्याग कर दिया है इस परमार्थ दर्शन से क्या होगा कर्मो का त्याग हो जाएगा क्योंकि ज्ञान अग्नि है ना परमापे जिससे कर्मों का क्या होता है दग्ध हो जाते हैं शक्त हो जाते हैं लगाइए अब पाठ लगाएंगे यहाँ पे ये यह हो जाएगा सम एक वचन में क्या बनेगा योग सं कर्माणम कर्म शब्द नानसक लिंग है कर्म कर्मणी कर्माणी गोबरी समास होने पर या उत्सर्जन हो गया है ना गौण हो गया है ये किसी का विशेषण बन गया है तो वो मनुष्य है ना वो मनुष्य है करने वाला इसलिए क्या है पुल्लिंग हो गया है यहाँ पर यहाँ पर क्या हो गया पुल्लिंग हो गया है तो क्या होगा योग संन्यास कर्मा योग संन्यास कर्मा प्रथमा संन्यास कर्मान द्वितीय विष्रांत में हुआ है कथम योग संन्यास कर्मा अच्छा या यह तो समझ लेना कि यथार्थ ज्ञान होने पर उसने कर्मो का त्याग किया विधि से संन्यास ले लिया ऐसा लेना ठीक है यहाँ पर विधि से हाँ ये लेना ठीक है तो दब जैसा शब्द यहाँ नहीं है संनस्त है ना तो भाष्यकार के अनुसार वही संन्यास करना कदम योग कर्मा योग संन्यास कर्मा कैसे है योग के द्वारा क्या किए हुए कर्मों वाला कैसे है इसी आह इस पर कहते हैं क्या शब्द है यहाँ पर ज्ञान संचिन्ह संशयम है ना तो देखेंगे यहाँ भी समास है ज्ञाने ने संचिन्ह संशय ये सह ज्ञान संचिन्ह संशय समाज कैसा होगा ज्ञाने न संशय यश सह ज्ञान संसिन्ह संशय ज्ञान के द्वारा ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है संशय जिसका ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है संशय हाँ तो ज्ञान ऐसा ज्ञान के द्वारा जिसका संशय नष्ट हो गया है उस व्यक्ति को तो क्या कहेंगे ज्ञान संस ज्ञान संशिन्न संशया कि ज्ञान के द्वारा नष्ट हुए संशय वाला कैसा तो ज्ञान आत्मिकर्शन रूप ज्ञान आत्मा मतलब जीवात्मा और ईश्वर की एकत्व जीवात्मा और ईश्वर का एकत्व ज्ञान दर्शन करते ज्ञान जीव और ईश्वर का एकत्व दर्शन रूप ज्ञान ठीक है जीव और ईश्वर का एकत्व दर्शन रूप ज्ञान ज्ञान मतलब जीव और ईश्वर को एक समझना जीव और ईश्वर को हाँ इस ज्ञान के द्वारा जिसका संशय नष्ट हो गया है पूरा पूरा संशय समाप्त हो जाएगा देश अतिरिक्त आत्मा का अनुभव न होने के कारण और किसी अत वस्तु के अनुभव न होने के कारण सब संशय होते रहते हैं ऐसा जब एक जब बहुत ऊंची अत पदार्थ का ज्ञान हो जाता है तो संशय उसके नष्ट हो जाते हैं सभी ये है। अच्छा तो ध्यान लेना मतलब क्या है कि जीव और ईश्वर का एकत्र एक दर्शन रूप ज्ञान इसको हो गया है इसलिए इसके सभी संशय छिन्न हो गए हैं नष्ट हो गए हैं ठीक है थीके? तो जब संशय नष्ट हो गए हैं अब उस, उसको कर्म करने की आवश्यकता है क्या तो फिर योग संदर्मा हो गया यह प्रश्न क्या उठाया था कथम योग कर्मा योग कर्मा कैसे है तो जब ज्ञान के द्वारा उसके संसन हो जाएंगे तब उसको कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है अच्छा अब ये दे देखेंगे या एवं योग सं कर्मा जो ऐसा योग के द्वारा त्याग किए हुए कर्मो वाला व्यक्ति है जो इस प्रकार योग से त्याग किए हुए कर्मो वाला व्यक्ति है एवं है ना इस प्रकार किस प्रकार ज्ञान से संशय नष्ट होने पर ठीक है तम तो जो तम आत्मवंतम जो योग संन्यस्त योग्य है उससे उसको मतलब योग कर्माणम बन जाएगा ना दुनिया में तम से क्या लेना योग संन्यस्त कर्माणम और फिर आत्मवंतम है आत्मवंतम का त्याज किया अप्रमतम अप्रमत्तम प्रमत्त कहते हैं प्रमादयुक्त व्यक्ति को अप्रमत्तम का त्यार्थ है प्रमाद रहते साधन पथ में कभी भी प्रमाण नहीं।, नहीं होना चाहिए हाँ कभी भी प्रमाण नहीं होना चाहिए सांसारिक पदार्थों से तो संतुष्ट रहना चाहिए की बहुत मिल गया अब ना मिले लेकिन साधन पथ में कभी भी संतुष्ट भी नहीं करना चाहिए प्रमाद भी नहीं करना चाहिए हो तत्परता से लगे रहना चाहिए तो यहाँ पर भाषाकार ने क्या बोला है आत्मसम करतेमत रहित व्यक्ति सावधान व्यक्ति क्यों साव प्रमत् न रहे बलवान इंद्री ग्रामों क्या बलवान विद्वान समी कर सकती की इंद्री समूह इंद्रियां अच्छी बलवान है वो विद्वान के विचित्र का ज्ञानी के विचित्र का हरण कर लेती है ना तो जहाँ प्रमाद हो जाएगा वहाँ ये सब परेशानियाँ आ जाएंगी इसलिए प्रमाद रहित होना चाहिए हाँ अब देखेंगे प्रमाद रहित होना चाहिए लोग सोचते हैं पढ़ना नहीं है और क्या कुछ करना पढ़ाई लिखाई नहीं करना है कोई काम नहीं करना है तो आलिस में बैठे रहो खा करके तो ऐसा नहीं अपने अप्रमत् हमेशा रहना चाहिए उसको कर्म बंधन नहीं करते हैं कर्म कैसे गुण चेष्टारूप्टानी गुणों की चेष्टारूप समझे गए कर्म में गुणों की चेष्टारूप समझे गए कर्म में जैसे कि शरीर से कुछ कर्म होते हैं चलना फिरना उठना बैठना कर्म कुछ होते रहते हैं तो ये उनको क्या समझना है गुणों की चेष्टाएं है ये किसकी चेष्टे है हाँ गुणों की चेष्टाएं है ये गुणों की प्रवृत्तियाँ है ये गुणों के कार्य है है ना आत्मा तो कुछ नहीं करता है ये तो क्या है कि ये गुणों का कार्य शरीर है तो गुणों का ही कार्य हो गया है शरीर शरीर को गुणों का कार्य होने से शरीर को गुण कह सकते शरीर गुण है तो गुणों की चेष्टाएं हो रही है गुण की चेष्टा कर रहा है चेष्टा रूप कर्म वंदन नहीं करते हैं अर्थात अनिष्ट आदि रूप फल को उत्पन्न नहीं करते हैं अनिष्ट आदि से लेना इष्ट और मिश्र आदि से क्या लेना इष्ट और अनिष्ट फल जैसे की दुखी दुख मिले तो क्या हुआ अनिष्ट फल और इष्टफल क्या हुआ सुख व्यक्ति जिसको चाहता मिश्र क्या है दोनों में मिश्र हाँ अब इसे क्या लेना इष्ट और मिश्र जब इष्टफल होता है तो व्यक्ति देव लुक जाता है देवता बनता है अनिष्ट फल होता है तो पशु बनता है, है तो पक्षी बनता है मिश्र होने पर क्या होता है मिश्र फल मनुष्य बनता है मनुष्य से दुख सुख दुख सब होता है ना ज्यादा पंक्ति देखेंगे कि गुणों की चेष्टा रूप से समझे गए कर्म उसका बंधन नहीं करते हैं अर्थात अनिष्ट आदि रूप फल को उत्पन्न नहीं करते हैं हे धनंजय लगाएंगे एक बार इसका तो हे धनंजय ज्ञान से नष्ट हुए संशय वाले योग से त्याग किए हुए कर्मों वाले तथा योग से त्याग किए हुए कर्मों वाले प्रमाद रहित व्यक्ति का कर्म बंधन नहीं करते तो ऐसा होना चाहिए अच्छा तो जीव और ईश्वर की एकता जो है इसे समझ लेना है अच्छी प्रकार समझ लेना है और फिर क्या होगा परम वो प्रम प्रमत, अप्रमत हो कर रहे प्रयास करता रहे तो क्या होगा परमार्थ दर्शन हो जाएगा बाद में बाद में क्या होगा परमार्थ दर्शन उपयोग हो जाएगा ये परोक्ष है ज्ञान और वो अपरोक्ष के लिए परमार्थ दर्शन उन्होंने है ऐसा अब देखेंगे यशमार्थ क्योंकि कर्मयोगानुष्ठान्थ क्योंकि कर्मयोग के अनुष्ठान से अनुष्ठान मतलब आचरण क्योंकि कर्म योग के आचरण से अशुद्धि करते हैं अथवा कह सकते अंताकरण की अशुद्धि क्या होती है रज ऐसा भी कह सकते पाप ले लेना ठीक है आपको क्योंकि कर्म योग के अनुष्ठान से अशुद्धि अशुद्धि करते किसकी अशुद्धि अंताकरण किसकी अशुद्धि हाँ कहते है ना कि निष्काम कर्म करने से अंताकरण की शुद्धि होती है अंताकरण की शुद्धि होती है तो शुद्धि कब होती है अशुद्धि का छ होने पर अशुद्धि का अशुद्धि का छ होने पर शुद्धि होती है तो अशुद्धि क्या है अंताकरण की रजोत्तम क्या है हाँ तो अशुद्धि का छ का मतलब रजोत्तम का छोटम का छह होने पर क्या हो जाएगी शुद्धि हो जाएगी हाँ चलिए कर्म योग के आचरण से अशुद्धि छह हेतु है जिसका अशुद्धि के छह होने पर ज्ञान होगा या उसके बिना ज्ञान हो जाएगा तो अशुद्धि छह हेतु समास हुआ है अशुद्धि छह हेतु है जिसका किसका ज्ञान का तो अशुद्धि छह रूप हेतु क्या कहेंगे अशुद्धि छह रूप हेतु के कारण या अशुद्धि छह रूप हेतु से होने वाला ज्ञान अशुद्धि क्षय किसका हेतु है ज्ञान का अशुद्धि क्षय होने पर ही ज्ञान होता है तो अशुद्धि क्षय किसका हेतु है ज्ञान का तो अशुद्धि क्षय रूप हेतु से होने वाले ज्ञान से नष्ट हुए संशय वाला मनुष्य नष्ट हुए हाँ ऐसे ज्ञान से नष्ट हुए संशय वाला मनुष्य कर्म भी ना निबद्धते कर्मों, कर्मों से नहीं बनेता है कर्मों से जो विराम अर्धविराम निबद्धते के पास नहीं चाहिए यहाँ से हटाकर कर्म भी के पास लगाइए कि कर्मों से नहीं बनेता है कर्म कर्म भी के साथ अन्य है लगाएंगे तो ये ध्यान देना ऐसा मनुष्य किससे नहीं बनता है कर्मों से कर्मों से नहीं बनेता है अर्थात कर्म इसका वर्णन नहीं करते हैं तो अब ध्यान देना और क्यों नहीं ये के कर्मों से बनाता है क्योंकि इसके इसके कर्मों से क्यों नहीं बनेता है नहीं इस वाक्य के अनुसार दीजिए वाक्य के बाहर का शब्द नहीं होना चाहिए नहीं नहीं सीधे उत्तर बोलो अशुद्धि नहीं।, नहीं है ज्ञान क्या पूरा बोलो आधा क्या बोलते हो ज्ञान से हाँ ज्ञान से संशय छिन्न होने के कारण संशय छिन्न होने के कारण कर्मों से नहीं बनता है संशय नष्ट होने के कारण कर्मों, कर्मों से नहीं बनता है संशय किससे नष्ट नाश्ट हुआ इसका ज्ञान से ज्ञान से, से संशय नष्ट हुआ और ज्ञान कब होगा अशुद्धि का क्षय होने पर ज्ञान का हेतु क्या है तो अशुद्धि का क्षय और अशुद्धि का क्षय किससे होगा कर्म अनुष्ठान ये सब ध्यान रखना चाहिए एक एक शब्द का संबंध किसके साथ है तब तो कंती लगेगी किस शब्द का संबंध किसके साथ है अपने ना क्योंकि कर्मयोग के अनुष्ठान से अशुद्धि छूप हेतु से होने वाले आत्मज्ञान से या अशुद्धि छह रूप हेतु से होने वाले आत्मज्ञान से नष्ट हुए संशय वाला मनुष्य कर्मों से नहीं बनता है या ऐसा ज्ञानी कर्मों से नहीं बनता है ठीक है वाक्य के अनुसार उत्तर हुआ ना उत्तर वाक्य के अनुसार हमने पूछा था कि कौन नहीं बनता है तो ज्ञान से नष्ट हुए संशय वाला मनुष्य कौन नहीं बनता है बनता कौन नहीं है नष्ट हुए संशय वाला और किसके संशय नष्ट होगा ज्ञान तो वो वाक्य का करता था इस वाक्य के द्वारा करता कौन है वो जो जिसके संशय का नाश हो गया है वो करता है वाक्य में ठीक है ठीक है और क्यों नहीं बन किस कारण नहीं बनता है तो बताते हैं ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मत्वा देव ज्ञान अग्नि से दंड हुए कर्मों वाला वो है अथवा कहे क्यूँकी ज्ञानाग्नि से उसके कर्म दग्ध हो गए है ये हो गया हेतु कर्ण और करता वो था कौन ज्ञान संसिंग संशया कौन नहीं बनता है ज्ञान से जिसके संशय का छेदन हो जाता है ठीक है इसको हेतु मान लेना उसको कर्ता मान लेना ठीक है जगन्नाथ ने ठीक ही कहा था अच्छा अब ध्यान देना पर वो कर्ता विषय प्रश्न होना चाहिए था वहाँ क्योंकि कर्म योग के अनुष्ठान से अशुद्धि छह रूप हेतु से होने वाले आत्म से नष्ट हुए संशय वाला मनुष्य कर्मो ऐसी नहीं बनता है क्यूँकी ज्ञानाग्नि से उसके कर्म दग्ध हो जाते हैं या ज्ञानाग्नि से दग्ध वे कर्मों वाला वह वा होता है या ज्ञानाग्नि से उसके कर्म दग्ध हो ही जाते हैं लग जाएगा क्या यशमात और क्योंकि ज्ञान कर्म के अनुष्ठान के विषय में संशय करने वाला मनुष्य विनष्ट हो जाता है संशयानी संशय करने वाला मनुष्य विनष्ट हो जाता है किसके विषय में संशय करने वाला ज्ञान के विषय में और कर्मानुष्ठान के विषय में क्योंकि ज्ञान और कर्मानुष्ठान के विषय में संशय करने वाला मनुष्य विनष्ट हो जाता है कि ज्ञान के नुकसान से क्या होगा कर्म के अनुष्ठान से क्या होगा क्यों परेशानी में पड़े क्यों हम परेशान है सुबह सुबह उठकर स्नान करें ध्यान में बैठें ध्यान अभ्यास करें क्या जरूरत है हमको ऐसा ही लोग तो संशय करके जो आलस में पड़े रहते हैं तो और क्योंकि ज्ञान और कर्मानुष्ठान के विषय में संशय करने वाला मनुष्य विनष्ट हो जाता है अच्छा तो संशय करने वाला मनुष्य विनष्ट हो जाता है इसलिए क्या करना चाहिए तो आगे भगवान बताएंगे है भगवान आगे बताएंगे क्या करना चाहिए देखो ये ये हेतु है आगे भगवान जो कह रहे हैं ना उसमें औसरणी का है यशमात क्या ये यशमात क्या ज्ञान कर्म अनुष्ठान विषय संशये देखिए तस्माद्ञान सम्भूतम ज्ञान आशीनात्मना ईनम संशय योग्य भारत तस्मा अज्ञानसूत ह्रस्थ ज्ञानाशीना आत्मन तस्मा अज्ञानसंतस्थ ज्ञानाशीना योगं अज्ञान संशय योग योगं योग उत्तिष्ट भारत लगाइए तस्मात इसलिए करते इस कारण किस कारण किस क्योंकि करने वाला हो जाता इस कारण से या संशय करने वाले को विनष्ट होने के कारण संशय करने वाले को विनष्ट होने के कारण अच्छा अब अज्ञान समूतम हृस्थम आत्मना एनम संशयम अज्ञान सम्भूतम हृष्ठम आत्मन एनम संशय आतिष्ठ उठ सबसे पहले अन्य किसका करेंगे तस्मात भारत इसलिए इस कारण है भारत मतलब संशय करने वाले को विनष्ट होने के कारण है भारत संशय करने वाले को विनष्ट होने कारण हे अज्ञान आत्मना एनम संशयम ज्ञान चित्वा योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ लगाइए इस कारण हे भारत ये जो एनम संशयम है ना आत्मना एनम संशयम ये सभी संशय के विशेषण पहले आएंगे अज्ञान संबूतम अज्ञान से उत्पन्न लिखो संशय हृष्यम यहाँ हृष्यम करते बुद्धि में स्थित बुद्धि में स्थित कौन संशय आत्मना एनम संशयम अपने इस संशय को अपने इसे या आत्मश को इस कारण हे भारत अज्ञान से उत्पन्न और बुद्धि में स्थित आत्मना एनम संशयम अपने इस संशय को या अपने इस संशय का ज्ञान ज्ञाना छिवा ज्ञान रूप असी से छेदन करके असी कर होता है खड्ड तलवार है की ज्ञान रूप से छेदन करते संशय का छेदन किसने करना किससे करना है हाँ ज्ञान रूप असी से उसका छेदन करके लग गया आतिष्ठ है योगम आतिष्ठ कार्य है योग का अनुष्ठान करो योग का और यहाँ पर जो है ना आया था ना पहले परमार्थ दर्शन रूप योग आया था ना हाँ नहीं योगम आतिष्ठ है योग का अनुष्ठान करो योग से भाष्यकार बताएंगे की परमार्थ दर्शन रूप योग कि योग करके पर ने किया है उपाय क्या किया है उपाय कर्म का अनुष्ठान करने के लिए कहा लगा हाँ। लेना केवल उत्तृष्ट उत्तिष्ट अर्थ युद्ध के लिए खड़ा हो जात जा। इसलिए है भारत अज्ञान से उत्पन्न तथा बुद्धि में स्थित इस संशय का इस संशय का अपने इस संशय का आत्मना है न संशय अपने इस संशय का ज्ञान रूपी असी से छेदन करके किस छेदन करना है ज्ञान रूपी असी से छेदन करके योगम अतिष्ट अर्थ है कर्मयोग को कर ज्ञान रूप असी से छेदन करके क्या करना है कर्म योग को कर और उत्तिष्ठ अर्थ युद्ध के लिए खड़ा हो जा भाष्य के सारे देखेंगे तो स्पष्टता हो जाएगी पापिष्टम है ना इस कारण पापी ये यह संशय का विशेषण है कि पापी कौन है संशय अत्यंत पापी है बहुत पापी संशय है अच्छा अब अज्ञान सम्भूतम का अर्थ है अज्ञान अज्ञान सम्भूतम का क्या अर्थ है अज्ञान जातम अज्ञान का अर्थ अभिवेका अभिवेक से होने वाला किससे होने वाला और हृष्ठम को देखना हृदय स्थितम हृदय स्थितम हृदय का क्या अर्थ है बुद्धो बुद्धि में स्थित बुद्धि में स्थित कौन संशय और ज्ञानसीना तो ज्ञानासना देखेंगे शोक मो आदि दोषों का हरण करने वाला सम्यक दर्शन ज्ञान कहलाता है सम्यक दर्शन को क्या कहा जाता है ज्ञान ज्ञान किसे कहते हैं हाँ, सम्यक दर्शन को ज्ञान कहते हैं ये तो परमार्थ दर्शन आया था ना ऊपर के लिए अच्छा नहीं नहीं परमार्थ दर्शन अभी सम्यक ज्ञान चलो लगा लो जैसा लिखा है ज्ञानसीना ज्ञानसीना को समझेंगे शोक मोह आदि दोषो के हर, हरण करने वाले सम्यक दर्शन को क्या कहते हैं ज्ञान तो ज्ञान से जो पहले क्या आया था आत्मिकत्व दर्शन तो वही ले ठीक लेना ठीक है यहाँ पर आत्मिकत्व दर्शन लेना ठीक है तो पूर्व में वही आया, ना। संचिन संचिन में आया है वही ना ज्ञान संचिन्न संसयम ज्ञान संचिन संसयम में जिस जो ज्ञान शब्द से आया वही यहाँ पे लेना चाहिए तो यहाँ सम्यक दर्शन लिखा है वहाँ पर क्या लिखा था आत्म आत्मिक्व दर्शन वही था ना तो वो दोनों एक है शोक मोह आदि दोषो का हरण करने वाले समय दर्शन को ज्ञान कहते हैं और तदे तेनाम ज्ञानम कर्मधारे समाज है ज्ञान कोई असी को असी का करते खड़ग तलवार तृतीया में क्या बनेगा ज्ञान आत्मना कर स्वस्थ की अपने इस संशय को यहाँ पर क्योंकि संशय क्योंकि आत्मा को विषय करने वाला संशय है या क्योंकि संशय आत्मा के विषय में हुआ है इसलिए क्या कहेंगे वहां पर आत्मना एनम संशयम हमम हाँ आत्मना एनम, <coughs> एनम संशय क्यों कहा गया है क्योंकि संशय आत्मा को विषय करने वाला है इसलिए कहा है ऐसा तो जो आत्मना का है ना अपने संशय का ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति का संशय दूसरे मनुष्य के द्वारा छेदन करने योग्य हो ऐसा होता है क्या ऐसा हो सकता है क्या एक मनुष्य एक मनुष्य के संशय का छेदन दूसरा मनुष्य यदि कर सकता यदि कर सकता तो उसके रोकने के लिए आत्मना पद देते कि अपने संशय का खुद छेदन करो तो ऐसा नहीं होता है ना तो यहाँ आत्मना क्यों कहा है क्योंकि संशय का विषय आत्मा है संशय का विषय इसलिए आत्मना कहा है आत्मना इसलिए नहीं कहा है कि एक का संशय दूसरे के द्वारा हो सकता है उसको रोकने के लिए आत्मना कहा कि अपने संशय को अपने से दूर करो अपने से छेदन करो ऐसा नहीं है आत्मा क्यों कहा क्योंकि संशय का विषय क्या है आत्मा आत्मा के विषय में संशय है ना आत्मा है या नहीं है भिन्न है या नहीं है ऐसा इसको इस लोग, लोग मिलता है की नहीं आत्मा को इस तरह समझना न ही, ही करके क्योंकि लगाएंगे ही परस संशया पर न प्राप्त पर के क्योंकि पर का संशय या दूसरे पर का संशय पर के द्वारा क्षेत्र पर के संशय की पर के द्वारा प्राप्त नहीं है बात सुनती है क्योंकि ऐसा ना क्योंकि एक मनुष्य के संशय की दूसरे के द्वारा क्षेत्र प्राप्त नहीं है या एक मनुष्य का संशय दूसरे मनुष्य के द्वारा छेदन योग्य प्राप्त नहीं है ये नकार जिससे मतलब यदि एक मनुष्य का संशय दूसरे के द्वारा छेदन करने होता तो फिर तो फिर स्वस्थ ऐसा विशेषण देते तो ऐसा एक मनुष्य का संशय का दूसरे के द्वारा छेदन हो सकता है क्या तो उसको रोकने के लिए स्वच्छ विशेषण नहीं दिया ही करते क्योंकि अन्य का संशय की अन्य के द्वारा प्राप्त <spe swag> नहीं होती है या अन्य का संशय अन्य के द्वारा दूर करने योग्य प्राप्त नहीं होता है जिससे कि स्वस्थ या विशेषण देते अतः आत्मवि आत्मविशय है ना थे इसकी इसलिए आत्मविशय संशय होने पर भी अपना ही होता है आत्मविश्च संशय होने पर भी अपना ही होता है इसलिए आत्मना कहा है अपने संशय को इसलिए आत्मविश्क संशय होने पर भी अपना ही होता है इसलिए क्या कहा आत्मना छिवा एनम संशय संशय संसे क्या है स्विनाश हेतु भूतम की अपने विनाश का हेतु क्या है संशय संशय जो है ना संशय आत्मा विनश विनाश का हेतु है संशय की अपने विनाश का हेतु हेतु करते हेतु अपने विनाश के हेतु संशय संशय का छेदन करके किससे छेदन करना है ज्ञान रूपसी से शोक मोह आदि दोषो का हरण करने वाला जो समय ज्ञान है ना और जिसके लिए ऊपर श्लोक में आत्म आत्म क्या था दर्शन रूप कहा था ना हाँ वो लेना है अब देखेंगे अपने विनाश के हेतु भूत इस संशय का क्या करना है छेदन करना है ज्ञान रूपसी से अब देखेंगे योगम योगम आया है ना तो योगा मतलब योग करो तो योग का अर्थ क्या करते हैं सम्यक दर्शनो उपाय कर्मानुष्ठानम यहाँ योग का क्या अर्थ किया है उपाय कर्मानुष्ठानम मतलब सम्यक दर्शन का उपाय क्या उपाय कर्मानुष्ठान अच्छा सम्यक दर्शन के उपाय क्या है कर्मानुष्ठान तो सम्य दर्शन के उपाय रूप कर्मानुष्ठान को करो, कर करो या उत्तिस्ट है करो का अर्थ है उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ है मकार खड़े हो उत्तर उत्तृष्ट का अब किसके लिए युद्ध है ए, इस, अब तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ अच्छा ये हो गया थोड़ा सा बाँचिए दो चार श्लोक बाँचना है फिर आगे थोड़ा पढ़ा देंगे पुराना पाठ थोड़ा सा बाँच जाओ आरंभ तो कर तो आरं कर्म न कर्म यह प्रश्ध यहाँ ऐसी शारीरम केवल कर्म कर्म कुरक्षा लाभ संतुष्टा ब्रह्म ब्रह्मी कर्म ज्ञान विदिता सर्व कर्मा ज्ञान अग्नि सर्वकर्माण योग सं कर्माणम यहाँ तक के वचनों से यहाँ तक के वचनों से भगवान सर्व कर्म संसम अवोचद भगवान ने सभी कर्मों का संन्यास कहा कहां ही बचने ही, ही तक के वचनों से भगवान ने सर्व कर्म ये देखेंगे संशयम योगम आतिष्ठ इसके द्वारा भगवान क्या करने को कह रहे हैं बोलो है? कर्मानुष्ठान हाँ तो वही है चित्व संसयम योगम आतिष्ठ इस अने योगम क्या क्या है ना चा कन्वी पहले करेंगे चार और छिवइनम संशय योगम अनेन वचने इस वचन के द्वारा इस वचन के इति उक्तवान भगवान ने या कहा क्या कहा कर्मानुष्ठान लक्षणम योगम इति कर्मानुष्ठान रूप योग का अनुष्ठान करो कर्मानुष्ठान रूप योग का अनुष्ठान करो पंक्ति लग रही है क्या क्या चार <चातन्ना> में पहले करेंगे चार <च्या> इस वचन के द्वारा कर्मानुष्ठान कर्मानुष्ठान रूप योग का अनुष्ठान करो कर्मानुष्ठान रूप योग का अनुष्ठान करो इसी उक्तवान ऐसा भगवान ने कहा ऐसा भगवान ने कहा तो ये कर्मानुष्ठान रूप जो योग है ना ये किसका उपाय है सम्यक दर्शन का उपाय है किसका उपाय है सम्यक दर्शन का उपाय है क्या ठीक जो तो सम्यक दर्शन का उपाय कर्मानुष्ठान है सम्यक दर्शन का उपाय क्या है तो कर्मानुष्ठान के बाद क्या होगा सम्यक दर्शन होगा कर्मानुष्ठान कामानुष्ठान सम्यक दर्शन का, का उपाय है तो कर्मानुष्ठान के बाद क्या होगा अब कर्मानुष्ठान कब होगा संशय का छेदन होने पर संशय का छेदन किससे होगा ज्ञान से तो वो ज्ञानसी इस समय दर्शन रूप हो सकती है को तो कुछ भिन्न होगी क्योंकि पहले होगी ना तो वो परोक्ष ज्ञान लेना है आत्म आत्म इस, आत्मेश्वर एकत्व ज्ञान परोक्ष और बाद में क्या होगा कर्मयोग के अनुष्ठान के बाद में अपरोक्ष ऐसा समझेंगे पंक्ति लगाएंगे क्या तयोग क्या कर्मानुष्ठान कर्म संसन्यास यो तयोग यो, और कर्मानुष्ठान तथा कर्म सन्या संस रूप दोनों का न? कर्मानुष्ठान तथा कर्म सन्यास रूप उन दोनों योगों का उन दोनों योग। योगों का स्थिति और गति की तरह परस्पर विरोध होने के कारण स्थिति और गति में विरोध है कि नहीं है आपकी एक साथ इस, आपकी स्थिति और गति दोनों एक साथ हो सकते हैं क्यों नहीं हो सकते क्योंकि दोनों में क्या है विरोध तो है।, तो है तो कहते हैं क्या और कर्मानुष्ठान तथा कर्म संन्यास रूप दोनों योगों में कर्मानुष्ठान तथा कर्म सन्यास रूप दोनों योगों में स्थिति और गति के समान परस्पर विरोध होने के कारण है परस्पर विरोध होने के कारण है कर्मानुष्ठांतों के आयज में कुछ करना है गति के समान है और कर्म सन्यास के के समान है ये परस्पर विरोध होने के कारण परस्पर विरोध है तो इसलिए एक व्यक्ति कर सकता है एक साथ एक तो आप कभी स्थिति कर सकते है कभी गति कर सकते है पर एक साथ क्यूँ नहीं कर सकते है क्योंकि दोनों में हाँ तो परस्पर विरोध होने के कारण है एक अधिकारी के द्वारा साथ में करना असंभव होने से एक है ना एक मनुष्य के द्वारा साथ साथ करना असंभव होने के कारण असंभव क्यों आ? साथ साथ करना क्योंकि हाँ, अच्छा अब काल वेद से हो सकता है कि नहीं हो सकता है कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास जैसे स्थिति और गति कालवेद से हो सकती है वैसे ही कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास भी काल वेर से हो सकता है तो भाष्यकार कहते हैं क्या और काल वेद से इनके अनुष्ठान के विधान का अभाव होने से काल वेद से इनके अनुष्ठान का विधान नहीं किया गया है के अनुसार काल से अनुष्ठान किया जा सकता है कभी बैठ करके व्यक्ति जो है ना ज्ञान योग का अभ्यास कर सकता है और उठ करके कभी कर्म भी कर सकता है है ना उसमें क्या है देखा भी जाता है ऐसा किसी समय व्यक्ति ज्ञान का अभ्यास करता है कभी कुछ कर्म भी करता है तो ये ऐसा नहीं मानते शंकर का क्या कहना है कि कर्म योग में क्या हम सोचना है कि मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ और ज्ञान योग में मैं अकर्ता हूँ भुगता हूँ ऐसा विचार करना है तो कैसे दोनों हो सकते हैं रामानुज कहते हैं कि जो ज्ञान योग का अभ्यास जिन कर्मों को करेगा तो अपने को अकर्ता भोगता मानकर ही करेगा तो हो सकता है कालभेद से शंकर एक साथ नहीं मानते है तो इसलिए कहते हैं अच्छा काल भेद अनुष्ठान विधान अभावास और कालभेद से दोनों के अनुष्ठान कालभेद से दोनों के अनुष्ठान का विधान न होने से काल वेद दोनों के अनुष्ठान का विधान न होने से हुँ? तो काल वेद दोनों के अनुष्ठान का विधान है नहीं तो फिर एक मनुष्य को क्या करेगा काल से दोनों करेगा क्या नहीं, नहीं करेगा तो कोई एक ही करेगा अर्थात इन दोनों में से अन्यतर के कर्तव्यता की प्राप्ति होने पर अर्थात इनमें से अन्यतर की कर्तव्यता प्राप्त होने पर अन्यतर मतलब दो में एक किसी एक की कर्तव्यता प्राप्त होने पर यद प्रशस्तम जो श्रेष्ठतम है जो यद एतो प्रशस्तम यदयो कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास प्रशस्तरम अथवा यद कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयो प्रशस्त जो कर्मानुष्ठान और कर्मसंन्यास इन दोनों में श्रेष्ठ है इन दोनों में श्रेष्ठ है तद उसे करना चाहिए इतने न कर्तव्य इतर को नहीं करना चाहिए ऐसा मानने वाला ऐसा मानने वाला अर्जुन ऐसा मानने वाला एवं मन्य ऐसा मानने वाला अर्जुन प्रशस्त कर्म भूतया की श्रेष्ठ वस्तु को जानने की इच्छा से संयासम कर्म राम कृष्ण इत्यादि से कहा इत्यादि से अपने अभिप्राय को कहा, कहां लग जाएगी एक बार बोलता हूँ सरल है कठिन नहीं है क्या और अनुष्ठान तथा कर्म, कर्म सन्यास से इन दोनों योगों का स्थिति और गति के समान परस्पर में विरोध होने के कारण एक मनुष्य के एक अधिकारी के द्वारा साथ में करना असंभव होने से तथा काल वेद से दोनों के अनुष्ठान के विधान का अभाव होने से अर्थात अन्यतर अर्थात इन दोनों में से किसी एक की कर्तव्यता प्राप्त होने पर कर्मानुष्ठान तथा कर्मानुष्ठान कर्मानुष्ठान तथा कर्म संन्यास इन दोनों योगों में जो प्रशस्तर है वह करना चाहिए न इतर कर्तव्य इतर को नहीं करना चाहिए ऐसा मानने वाला अर्जुन ऐसा मानने वाला अर्जुन संन्यासम कर्म इत्यादि के द्वारा श्रेष्ठ वस्तु को जानने की इच्छा से बोला से बोला अच्छा यहाँ पर पूर्व पक्ष आ रहा है ननु ननु पूर्व पक्ष शुरू हो रहा है पूर्व पक्षी ये ध्यान देना प्रश्न इस बात को लेकर हुआ है प्रशस्त कर्भुटया अर्जुन वहा संास कर्मणाम कृष्ण इत्यादि ना इस, इसको लेकर पूर्व पक्ष आ रहा है मतलब सिद्धांत भाष्यकार ने अभिप्राय क्या बताया की इन दोनों में से श्रेष्ठ वस्तु को जानने की इच्छा से अर्जुन ने प्रश्न किया है प्रशस्त अर्जुन वात को लेकर प्रश्न है पंक्ति लगाएंगे आत्मज्ञानी की ज्ञान से होने वाली निष्ठा का प्रतिपादन करने की इच्छा करते हुए हु? आत्मज्ञानी की निष्ठा किससे होगी ज्यान। आत्मज्ञानी की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा का प्रतिपादन करने की इच्छा से या इच्छा करते हुए पूर्व में पूर्व में कहे गए वचनों से पूर्व में कहे हुए वचनों से भगवान ने सर्व कर्म संस को कहा है पूर्व कथित वचनों से पूर्व उदाह वचनों से पूर्व उदाह वचन कौन जो अभी चतुर्थ अध्याय में आए ना और जिनको ऊपर सं, संकेत कर दिया था कर्मण कर्म या फे स्वायु कृष्ण कर्म ज्ञान अग्निद्ध कर्मान और शारीरम केवलम कर्म कुरुमन दक्षा लाभ ऐसा था ना ब्रह्मार्पणम ये तो इत्यादि वचनों से भगवान ने सरुकर्म सन्यास कहा है क्या कहा है अच्छा किसके लिए जी क्यों कहा है बताइए ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा का प्रतिपादन करते हुए कहा है ठीक है प्रतिपादन चलो हाँ प्रतिपादन करते हुए किसको कहा सरुकर्म सन्यास को कहा ना तू आनात्म, आनात्म न तू अनात्मज्ञ से मतलब अनात्म अनात्मज्ञ है ना आत्मज्ञ कहते हैं किसको आत्मा को जानने वाले को मतलब आत्मज्ञान से रहित व्यक्ति के लिए ना ना से क्या लेना है सर्वकर्म संन्यासम ना आत्म आत्मज्ञान से रहित मनुष्य के लिए सर्वकर्म संन्यास नहीं कहा क्या आत्मज्ञान से रहित मनुष्य के लिए सर्वकर्म संन्यास सर्वकर्म संन्यास किसके लिए कहा है हाँ वैसे अच्छा तो ये रहेगा पहले के अनुसार ही इस पंक्ति को लगाना चाहिए वहाँ आत्मविदा ष्ठी विष्णान्त है और यहाँ अनात्मज्ञ से भी ष्टीय थे उसके अनुसार कैसे लगाएंगे वहाँ क्या था आत्मज्ञानी की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा का प्रतिपादन करने की इच्छा से ए? या क्या कहेंगे आत्मज्ञानी की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा का प्रतिपादन करने की इच्छा से पूर्व में कहे गए बच्नों से भगवान ने सर्वकर्म संन्यास को कहा तू करते किंतु उसके अनुसार यदि लगाएंगे कि आत्मज्ञान से रहित मनुष्य की निष्ठा का प्रतिपादन करने की इच्छा से भगवान ने सर्वकर्म संन्यास नहीं कहा पूरा जोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा क्या आत्मज्ञान से रहित मनुष्य की निष्ठा का प्रतिपादन करने के लिए पूर्वोदारित वचनों से भगवान ने सर्वकर्म संन्यास को नहीं कहा संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं किन्तु आत्मज्ञान से रहित मनुष्य के लिए सर्वकर्म संन्यास नहीं कहा ठीक है आत्मज्ञान से रही मनुष्य के लिए सर्वकर्म संस नहीं कहा क्या अता और इस कारण है तो कर्म, तो कर्म तो ध्यान देना कि सन्यास किसके लिए है, है? आत्म आत्म ज्यानी ज्यानी के लिए लिए और कर्म कर्मानुष्ठान किसके लिए है आत्मज्ञान से रत के लिए तो दोनों अलग अलग के लिए हो गए तो फिर इन दोनों में कौन जब स्पष्ट मालूम हो गया की आत्मज्ञानी कर्म संन्यास करेगा जो आत्मज्ञानी नहीं है वो कर्म करेगा स्पष्ट मालूम हो गया तो ये प्रश्न करते बनेगा इन दोनों में जो श्रेष्ठ है वो हमको बताइए नहीं? एक ही मनुष्य के लिए जब दोनों प्राप्त होंगे तब प्रश्न बनता है ना पंक्ति <To> <hostile> लगाएंगे क्या आता और इस कारण कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास को भिन्न पुरुष का विषय होने से या कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास भिन्न पुरुष के विषय होने से कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास भिन्न पुरुष के विषय होने से अन्यतर मतलब किसी एक को श्रेष्ठ जानने की इच्छा से किसी एक को श्रेष्ठ जानने की इच्छा से किया गया प्रश्न असिद्ध होता है किया गया प्रश्न हाँ क्यों असिद्ध होता है कि ध्यान देना किसी एक को श्रेष्ठ जानने की इच्छा से प्रश्न असिद्ध होता है कौन सा प्रश्न किसी एक को श्रेष्ठ जानने की इच्छा से किया गया प्रश्न क्यों सिद्ध होता है क्योंकि दोनों भिन्न पुरुष के हाँ दोनों भिन्न पुरुष के विषय है एक के ही विषय दोनों होंगे तब तो प्रसन्न बनेगा ठीक है ये हो गई तो पूर्व पक्ष हो गया और कल इसका जो है सिद्धांत पक्ष आएगा ओम पूर्ण मद पूर्णमीम पूर्णा पूर्ण मे